पातंजल योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय उत्तर में साहब स्मृति भी ऐसा ही बताती है यथा यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोक इमं रही क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत हे भारत जैसे सूर्य अकेला इस सारे लोक को प्रकाशित करता है वैसे क्षेत्र का मालिक ब्रह्म इस सारे लोक इंद्र गोचर त्रिगुणात्मक जगत को प्रकाशित करता है श्री स्वामी शंकराचार्य ने भी अपने निर्माण शटक में इस बात को सिद्ध किया है यथा मनोबुद्ध्यहंकार चित्ता हम न च्रोत्रजिहे न च्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो नवायचिदानंदप शिवोहम शिवोहम न प्राणसंजों न वंचवायुर्नवा सप्तुर्नवा पंचकोश नवाक वक् पाणीपादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मय अर्थात आत्मतत्व मन बुद्धि अहंकार और चित्त नहीं है कान और जिह्वा भी नहीं नासिका और नेत्र नहीं आकाश और पृथ्वी नहीं तेज नहीं वायु नहीं है मैं अर्थात आत्मतत्व चिदानंद स्वरूप है शिव है शिव है मैं अर्थात आत्मतत्व प्राणवर्ग नहीं है पंचवायु नहीं है सप्त धातु नहीं है पांच कोष नहीं है वाणी हाथ पैर नहीं है जन्नेन्द्रिय और गुदा नहीं है मैं अर्थात आत्मतत्व चिदानंद स्वरूप है शिव है शिव है इसलिए सब दर्शनकारों का सिद्धांत जड़ चेतन द्वैतवाद है जड़ तत्व अनात्मसत्ता को चेतन तत्व आत्मसत्ता से भिन्न करने के उद्देश्य से जड़ तत्व के अवंतर भेद करण माप और वर्णन शैली में भेद होने के कारण बाह्य दृष्टि रखने वालों को इनमें परस्पर भेद होने का भ्रम होता है दार्शनिक दृष्टिकोण से जानना अपने से भिन्न वस्तु जड़ तत्व सत्ता का ही हो सकता है अपने को अर्थात चेतन तत्व परमात्म सत्ता अर्थात पर ब्रह्म को जानने का शब्द प्रयोग करना अयुक्त है यथा विज्ञातारम्भ अरे केन न सबके जानने वाले विज्ञाता को किससे जाना जा सकता है अर्थात किसी से भी नहीं जाना जा सकता है ये नेदम सर्वम विजाना तम केन नीजानी जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने संप्रज्ञात समाधि की सारी भूमियां वितर्क विचार आनंद अस्मिता और विवेक ख्याति में त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही सारे कार्यों को साक्षात करते हुए इनसे आसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है असम प्रज्ञात समाधि में कुछ जानना शेष न रहने पर केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा परब्रह्म में स्वरूप अवस्थिति होती है इसी प्रकार जहाँ जहाँ परमात्मा अथवा परब्रह्म के जानने का वर्णन आया है जैसे आत्मा वा अरे द्रष्टभ्य स्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित वह अनात्मेय पदार्थों को चाहे उन्हें प्रकृति कहो चाहे माया चाहे अविद्या और चाहे भ्रम जानकर नेति नेति द्वारा पृथक करते हुए अंत में सारे गेय पदार्थों की समाप्ति पर शेष जानने योग्य न कुछ रहने पर शुद्ध परमा स्वरूप में ही अवस्थिति होती है यथा यदा पंचावतिष्ठंते ज्ञानी मनसा सह बुद्धिश्च नतीमाहु परम तिम जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी रहित हो जाती है उसको परम गति अर्थात परमात्म स्वरूप में अवस्थिति कहते हैं इसलिए इन तत्ववेदता प्राचीन दर्शनकारों का नृतंभरा प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार पर प्रत्यक्ष है जो शब्द और अनुमान का बीज है अर्थात जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थवाद शब्द और अनुमान की प्रज्ञा से रितंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार कराने से केवल शब्द और अनुमान का आश्रय लेने वाले आचार्यों और उनके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने उनके वास्तविक सार को न समझकर इन प्राचीन दर्शनकारों के कहीं अनिश्वरवादी और कहीं बहुश्वरवादी होने का धोखा खाया है